माँ की बातें स्वामी ईशानंद मेरे वह लाने पर माँ ने थोड़ा सा खाया और हम लोगों को दे दिया वे कहने लगी और चबाया नहीं जाता कहारों का खाना होने पर पालकी फिर से रवाना हुई चार मील जंगल पार करके तातीपुर में पहुंचकर देखता हूँ कि एक दुकान के पास मजदूर लोग भीड़ किए हुए हैं मैं सोचने लगा कि यदि यह स्थान शीघ्र पार कर लिया जाए तो दो मिलके बाद लोगों की थोड़ी बहुत बस्ती मिलेगी उससे बहुत कुछ निश्चिंतता होगी किंतु माँ पालकी से झाँक कर दुकान को देखकर कहने लगी थोड़ा पालकी को नीचे उतारो पालकी में बैठे बैठे मेरा पैर अकड़ गया है उस दुकान से अधेले का तेल साल के पत्ते पर रख कर ला दो पैर में मालिश कर लूँ मैं यह बात सुनकर भय से भर उठा अंत में मैंने माँ से कहा यहाँ पर ये लोग न जाने सब कौन हैं, आपको नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं आप पालकी में ही बैठे रहिए मैं तेल ला देता हूँ माँ को उसी समय कहने लगी मुर्मुरा खाकर मुझे बड़ी प्यास लगी है मैं थोड़ा पानी पीऊंगी माँ कहा जा उस तालाब से पीकर कर आ जा मैंने कहा वह पानी पीने लायक नहीं वह गंदा है माँ ने कहा रास्ते में कितने लोग उसे पीते हैं कुछ नहीं होगा तुम उसके साथ जाओ और पिला लाओ माँ को मैंने तेल खरीद कर दिया और माँ को को जल पिला कर लौटने के बाद हम लोग पुनः रवाना हुए करीब 12 बजे हम लोग विष्णुपुर में सुरेश्वर बाबू के घर पहुँचे सुरेश्वर बाबू ने कुछ महीने पहले ही दे, देह त्याग किया था माँ उनके संबंध में कहने लगी आहा मेरे यहाँ आने पर सुरेश मेरी ओर हाथ जोड़कर इसी स्थान में खड़ा रहता था कभी बरामदे तक में नहीं आता था कैसी भक्ति थी उसकी माँ बीच बीच में कहती थी सुरेश मानो दूसरा गिरीश बाबू है उस दिन विष्णुपुर में रुककर, दूसरे दिन दोपहर में भोजन के पश्चात हम लोग माँ को लेकर तृतीय श्रेणी के डब्बे में कलकत्ते के लिए रवाना हुए और रात में प्रायः साढ़े बजे उद्बोधन पहुँचे योगेन माँ और गोलाब माँ माँ का शरीर देखकर हम लोगों से कहने लगी तुम लोग यह किस माँ को लेकर आए हो ये भूत के समान काली केवल चमड़ा और कुछ हड्डी लेकर चले आए हो माँ का शरीर इतना खराब होगा यह हम लोग बिल्कुल ही समझ नहीं पाए दूसरे दिन से ही शरद महाराज ने माँ की चिकित्सा की सब प्रकार से व्यवस्था की श्री श्यामदास कविराज की चिकित्सा से मां कुछ दिन थोड़ी अच्छी रही उसी बीच एक दिन शाम को कुछ स्त्री भक्त दर्शन करने को आई उनमें से एक जेवरों और कपड़ों से बड़ी सजी थी तथा जरा चंचल प्रकृति की थी मां ने उन लोगों की ओर लक्ष्य करते हुए कहा देखो लज्जा ही स्त्रियों का भूषण है फूल की सबसे बड़ी सार्थकता देवसेवा में लगने से है अन्यथा उसका वृक्ष पर ही सूख जाना अच्छा है किंतु मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है जब बाबू लोग कभी फूल का गुलदस्ता बनाते हैं फूल का गुलदस्ता बनाते हैं और कभी उसे नाक के पास ले जाकर कहते हैं वाह कैसी सुगंध है अरिमा और दूसरे ही क्षण वे उसी उसे ज़मीन पर फेंक देते हैं अथवा जूते के नीचे कुचल देते हैं उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखते बाद में सुनने में आया कि उस स्त्री का पति अनेक दिनों से लापता था इसी बीच एक दिन एंटाली में उसको देखने के लिए जाते समय रामलाल दादा लक्ष्मी दीदी और रामलाल दादा की पुत्री दक्षिणेश्वर से होकर माँ के पास आए रामलाल दादा माँ को प्रणाम कर नीचे शरत महाराज के पास गए लक्ष्मी दीदी ने माँ तथा अन्य सभी के अनुरोध पर दबे स्वर से कीर्तन गाकर तथा साथ ही साथ मुंह से खोल के बोल निकालकर सुनाया बाद में बातचीत के बीच श्री ठाकुर के जन्म स्थान वहाँ बनने वाले मंदिर तथा विषय संपत्ति आदि की बात निकाली